पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा आठवां भाग तुमने जान दिया होगा कि कई आम पदार्थों के नाम इस तालिका में नहीं हैं जैसे लकड़ी शक्कर पीतल कागज प्लास्टिक वगैरह ऐसा इसलिए क्योंकि ये तत्व नहीं हैं जैसे यह जानकर तुम्हें शायद आश्चर्य होगा कि पीतल एक तत्व नहीं है बल्कि तांबे और जस्ते का मिश्रण है अब तुम शायद पूछोगे कि इन पदार्थों के संकेत नहीं होते क्या क्या उनके संक्षिप्त नाम नहीं होते जवाब है कि होते हैं। उन संकेतों की बात करने से पहले एक बात और संकेत लिखने से एक फायदा तो यह है की हर बार पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता मगर इसका एक मतलब और है जब हम कहते हैं कि लोहा तो उससे यह पता नहीं चलता कि कितना लोहा मगर लोहा का संकेत यकीन लोहे के एक परमाणु का संकेत है मतलब यह लोहे के परमाणु के भार के बराबर लोहे का ज्योतक है यदि हम लोहे के दो परमाणु दर्शाना चाहें, तो हमें दो एफ लिखना होगा कार्बन चांदी और सोना के तीन तीन परमाणु कैसे दर्शाओगे एक से अधिक परमाणु वाले तत्व ऊपर हमने बात की थी कि कई तत्व ऐसे होते हैं। जिनके सबसे छोटे कण में एक से अधिक परमाणु होते हैं अर्थात एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जुट एक अणु बना लेते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन वगैरह इसके उदाहरण है उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के एक अणु में उसके दो परमाणु होते हैं ऐसे अणु को दर्शाने के लिए सूत्र लिखना होता है ऑक्सीजन का सूत्र है O2। ध्यान दो कि हमने 2O नहीं लिखा है ऐसा लिखने का मतलब होगा ऑक्सीजन के दो परमाणु हम बताना चाहते हैं कि ऑक्सीजन का एक अणु जिसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु है इसे दर्शाने के लिए ऑक्सीजन का संकेत लिखते हैं और संकेत के बाद उससे थोड़ा नीचे हटकर दो लिखते हैं इससे पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में जुड़े हैं ऑक्सीजन के दो अणु दर्शाना हो तो कैसे लिखेंगे यदि हाइड्रोजन नाइट्रोजन और क्लोरीन के अणुओं में भी दो परमाणु हों तो उनके सूत्र क्या होंगे नाइट्रोजन के पांच अणु कैसे दर्शाओगे जोन गैस का नाम तुमने सुना होगा वायुमंडल की ऊपरी सतह में यह गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली कुछ किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के तीन परमाणु होते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होगा ये तो हुए तत्वों के संकेत व सूत्र